इसके स्मरण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाएं तब से वह शुक्ल तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ दंडखा रेण में गौतमी गंगा के तट पर वह तीर्थ स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है वहां गंगा जी के दोनों तटों पर 7000 तीर्थ हैं जो सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं श्री Vishnu तीर्थ के नाम से जो विख्यात तीर्थ है उसका वृतांत सुनो मुदगल के पुत्र मौदगल एक प्रसिद्ध महर्षि थे उनकी पत्नी का नाम जाबाला था वह उत्तम पुत्रों की जननी थीं मौदगल के पिता मुदगल ऋषि भी संपूर्ण विश्व में विख्यात थे उनकी पत्नी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध थीं मौदगल ऋषि प्रातः काल ही गंगा करते थे उनका यह नित्य का कार्य था गंगा के तट पर कुश मिट्टी और शमी के फूल से वे प्रतिदिन भगवान का पूजन करते थे गुरु के बताए हुए मार्ग से अपने हृदय कमल के भीतर वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का आवाहन करते थे उनके आवाहन करते ही शंख चक्र, गदा धारण करने वाले लक्ष्मी पति जगन नाथ गरूण पर आरूण हो तरंत वहांँ आते थे फिर मौदगल्य ऋषी के द्वारा यपन पूर्वक पूजित होने पर वे कुछ खाल तक उन्हें विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे कथा में जब तीसरे पहर का समय हो जाता तब भगवान विष्णु उनसे बार-बार कहते बेटा अब अपने घर जाओ, तुम बहुत थक गए होगे इस पर भगवान के आग्रह करने पर वे घर लौटते थे उनके जाने पर भगवान देवताओं के साथ अपने धाम को लौटते थे मौद्गल्ल भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर आते और अपनी पत्नी को अपना उपार्जित धन देते थे मौद्गल्ल की पत्नी जावाला बड़ी पतिव्रता थीं उसके स्वामी साख फल अथवा मूल जो कुछ भी ला देते उसे ही लेकर वह उसका संस्कार करती और पहले अतिथियों बालकों तथा अपने पति को परोस्थित थीं इन सबको भोजन देकर वह पीछे स्वयं अन्न ग्रहण करती जब सब लोग भोजन कर लेते तब मौद्गल मुनि प्रतिदिन रात में प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु के मुख से सुनी हुई कथाएं सबको सुनाते थे इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद मौद्गल्य मुनि ने पत्नी पुत्र भाई बंधु और माता-पिता के साथ उत्तम भोग भोगे और अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लिया तब से वह तीर्थ मौद्गल्य तीर्थ और शिव विष्णु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ वहां का और दान भोग एवं मोक्ष देने वाला है यदि किसी तरह उससे तीर्थ के नाम का श्रवण अथवा उसका स्मरण ही हो जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है वहां गौतमी के दोनों तटों पर 11000 तीर्थ हैं जो स्नान दान और जप आदि करने से सब पदार्थ देने वाले हैं लक्ष्मी तीर्थ और भानु तीर्थ का महात्म ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी विष्णु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ जो लक्ष्मी की वृद्धि और दरिद्रता का नाश करने वाला है उसका पवित्र इतिहास बतलाता हूं सुनो पूर्व की बात है लक्ष्मी और दरिद्रा देवी में संवाद हुआ वे दोनों एक दूसरी का विरोध करती हुई संसार में आएं। तीनों लोगों में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहां यह व्याप्त न हो दोनों ही कहने लगी मैं बड़ी हूं मैं बड़ी हूं लक्ष्मी ने युक्ति दी देहधारियों का कुलशील और जीवन मैं ही हूं मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं परिद्रा ने भी तर्क उपस्थित किया मैं ही सबसे बड़ी हूं क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है जहां मैं हूं वहां काम क्रोध मद लोभ और मत्सर ये दोष कभी नहीं रहते भय उन्माद ईर्ष्या और उद्दंडता का भी अभाव रहता है दरिद्रता की बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया मुझ अलंकृत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं निर्धन मनुष्य शिव के ही हो सबके द्वारा दर्शकित होता रहता है मुझे कुछ दीजिए यह वाक्य मुंह से निकालते ही बुद्धि श्री लज्जा शांति और कीर्ति यह शरीर के पांच देवता तुरंत ही निकलकर चल देते हैं गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता जब पुरुष याचक बन गया तब कहां गुण और कहां गौरव जीव तभी तक सबसे उत्तम समस्त गुणों का भंडार और सब लोगों का वंदनीय रहता है जब तक वह दूसरों से याचना नहीं करता प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और पाप है क्योंकि निर्धन मनुष्य को ना तो कोई आदर देता ना उससे बात करता और ना उसका स्पर्श करता है अतः मैं ही श्रेष्ठ हूं तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले लक्ष्मी का यह दर्प युक्त वचन सुनकर दरिद्रा बोली लक्ष्मी मैं बड़ी हूं यह बारंबार कहते हुए लज्जा नहीं आती तू श्रेष्ठ पुरुषों को छोड़कर सदा पापीओं में ही रमती रहती है जो तेरा विश्वास करता है उसके साथ तू वंचना करती है फिर बड़ी-बड़ी डींगे -बड़ी कैसे हांक रही है तेरे मिलने पर मनुष्य को जैसा भारी पश्चाताप सहना पड़ता है वैसा उसे सुख नहीं मिलता मदिरा पीने से भी पुरुष को वैसा भयंकर नशा नहीं होता जैसा तेरे समीप रहने मात्र से विद्वानों को भी हो जाता है लक्ष्मी तू सदा प्रायः पापीओं के साथ ही क्रीड़ा करती है मैं योग्य और धर्मशील पुरुषों में सदा निवास करती हूं भगवान शिव और श्री विष्णु के भक्त कृतज्ञ महात्मा सदाचारी शांत गुरु सेवा पारायण साधु विद्वान शूरवीर तथा पवित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास है अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझ में ही है तेजसवी ब्राह्मण व्रत पारायण सन्यासी तथा निर्भय मनुष्यों के साथ मैं रहा करती हूं किंतु तू कहां रहती है यह भी सुन ले पाप पारायण राज कर्मचारी निष्ठुर खल चुगलखोर लोभी वृक्तांग षठ अनार्य कृतघ्न धर्मघाती मित्रद्रोही अनिष्टकारी तथा हृदयहीन मनुष्यों में ही तेरा निवास है इस तरह विवाद करती हुई वे दोनों मेरे पास आईं मैंने उनकी बातें सुनी और इस प्रकार कहा पृथ्वी तथा आप जल ये दोनों देवियां मुझसे ही प्रकट हुई हैं स्त्री होने के कारण वे ही स्त्री के विवाद को समझ सकती हैं और कोई नहीं उनमें भी जो कमंडलो से प्रकट होने वाली नदियां हैं वे श्रेष्ठ हैं उन सरिताओं में भी गौतमी देवी तो सर्वश्रेष्ठ हैं अतः वे तुम्हारे विवाद का निर्णय करेंगी वे ही सबकी पीढ़ायों को हरने वाली तथा सबके संदेह का निवारण करने वाली हैं मेरे कहने से वे दोनों पृथ्वी और जल के पास गईं और उन सबको साथ ले गौतमी देवी के पास पहुँचीं भूदेवी और आपो देवी ने गौतमी से लक्ष्मी और दरिद्रता का विवाद स्पष्ट रूप से कह सुनाया उन दोनों के विवाद को समस्त लोकपाल पृथ्वी और जल ये मध्यस्थ की बात सुन रहे थे उस समय श्री गंगा ने दरिद्रा से कहा ब्रह्मा श्री तपह श्री यज्ञ श्री कीर्ति धनश्री यशह श्री विद्या प्रज्ञा सरस्वती भोग श्री मुक्ति स्मृति लज्जा धृति क्षमा सिद्धि तुष्टि पुष्टि शांत जल पृथ्वी अहं शक्ति औषधि सुति शुद्धि रात्रि द्विलोक ज्योत्सना आशिः स्वस्ति व्याप्ति माया उषा शिवा आज जो कुछ भी संसार में विद्यमान है